चिंतन मनुष्य स्वयं अपना भाग्य निर्माता स्वामी आत्मानंद मनुष्य सामान्यतः तो भाग्यवादी होता है भाग्य शब्द से ऐसा कुछ ध्वनित होता है जिस पर मनुष्य का बस न चलता हो जो उसके जीवन का ऐसा तत्व हो जो बाहर से उस पर लादा गया हो पर वह भाग्य नहीं है भाग्य का असल तात्पर्य है प्रारब्ध और यह प्रारब्ध हमारे स्वयं का बनाया होता है अतः अपने भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं इसके लिए अन्य कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं होता स्वामी विवेकानंद कहते हैं साधारणतः मनुष्य अपने दोषों और भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है और इसमें भी यदि सफल न हुआ तो फिर भाग्य नामक एक भूत की कल्पना करता है और उसी को उन सबके लिए उत्तरदायी बनाकर निश्चिंत हो जाता है पर प्रश्न यह है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 पर जिनके पाल नहीं खुले रहते उन पर वायु नहीं लगती तो क्या यह वायु का दोष है अतएव भाग्य और कुछ नहीं बल्कि पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है और जब यह मान लिया जाए कि हमारे जीवन में आने वाले कष्ट हमारे अपने ही कर्मों के फल हैं तो यह भी स्वयं सिद्ध हो जाता है कि वे फिर हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं जो कुछ हमने शिष्ट किया है उसका हम ध्वंस भी कर सकते हैं जो कुछ दूसरों ने किया है उसका नाश हमसे कभी नहीं हो सकता इसलिए स्वामी विवेकानंद हमारा आह्वान करते हुए कहते हैं अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो गतस्य सोचना नाश्ती सारा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है तुम सदैव यह बात स्मरण रखो कि तुम्हारा प्रत्येक विचार प्रत्येक कार्य संस्कार के रूप में संचित रहेगा और यह या भी याद रखो कि जिस प्रकार तुम्हारे बुरे विचार और बुरे कार्य शेरों की तरह तुम पर कूद पड़ने की ताक में हैं, उसी प्रकार तुम्हारे भले विचार और भले कार्य भी हजारों देवताओं की शक्ति लेकर थर्वदा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है यह एक विडंबना है कि मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब वह भाग्य की बात नहीं करता पर जब वह असफलता का शिकार होता है तब भाग्य की बातें करने लगता है इसका स्पष्ट इस अर्थ तो यही है कि सफलता में उसे अपना पुरुषार्थ दिखाई देता है पर असफलता का दोष वह अपने पुरुषार्थ की कमी में नहीं देखता असफल व्यक्ति में भाग्यवादी बनने की प्रवृत्ति होती है और वह अकर्मण्यता की ओर जाने लगता है स्वामी विवेकानंद असफलता को भी सकारात्मक मानते हैं कहते हैं असफलताओं से निराश न हो उनके बिना जीवन भला क्या होता असफलताओं से ही ज्ञान का उदय होता है अनंतकाल हमारे सम्मुख हैं फिर हम हताश क्यों हों दीवाल को देखो क्या वह कभी मिथ्या भाषण करती है पर उसकी उन्नति भी कभी नहीं होती वह दीवाल की दीवाल ही रहती है मनुष्य मिथ्या भाषण करता है किंतु उसमें देवता बनने की भी क्षमता है नरनारायण भी बन सकता है इसलिए हमें सदैव क्रियाशील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 जो उसकी दी हुई शक्ति का उपयोग किए बिना ही विश्वास कर लेता है तात्पर्य यह है कि हमारे अपने कर्म की ही उस शक्ति का निर्माण करते हैं जिसे भाग्य के नाम से पुकारा गया है अतः अपने भाग्य को बनाने या बिगाड़ने का सारा उत्तरदायित्व तो हमारा अपना है